पहला प्रश्न भगवान मैं एक विचारशील युवक हूँ यह अंधविश्वासों तथा दक्षिणों से विचारों से दबा हमारा भारत बिल्कुल नरक बन गया है मेरा खून खोल खोल उठता है इसकी सड़ी गली स्थिति देखकर और इस अभाग देश के लिए कुछ करने के लिए अधीर हो उठता भगवान एक व्यक्ति के नाते इस देश के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है मैं क्या करूं कि इस देश की दीन दीनहीनता भुखमरी पाखंड कहलता और सरांध मिट जाए, निर्मल घोष पहली बात अकेले विचारशील होने से कुछ भी न होगा अंधेरा हो रोशनी के विचार से मिटता नहीं रोशनी चाहिए बीमारी हो तो स्वास्थ्य का कितना ही चिंतन करो कुछ हाथ न लगेगा औषधि चाहिए विचार तो न पंज सके विचार विचारशीलता कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं ध्यान चाहिए ध्यान अपूर्व ऊर्जा है और ध्यान से संभव है भीतर के दिए का जल जाना उस रोशनी में तुम भीतर भी देख सकोगे बाहर भी देख सकोगे ध्यान से मिलती है दृष्टि दर्शन विचार तो अंधे आदमी का अंधेरे में टटोलना है विचारक की कोई बड़ी मूल्यवत्ता नहीं दर्शन शास्त्र की परिभाषा की जाती है अंधेरी रात में एक अंधेरे कक्ष में एक अंधे आदमी के द्वारा एक काली बिल्ली की तलाश जो कि वहां है ही नहीं पहले तो आंख शाही नहीं तो तुम समस्याओं को ही न समझ पाओगे और समाधान खोजने निकल गए तो समस्याएं तो अपनी जगह तुम्हारे समाधान और नई नई समस्याएं ले आएंगे इस देश के उपद्रवों में एक गहन से गहन उपद्रव यही है इसने बहुत सोचा है सोचने की कुछ कमी नहीं की विचार में हम किससे पीछे दुनिया की कोई जाति इस भांति विचारक होने का दावा नहीं कर सकती जैसा हम कर सकते पांच हजार वर्षो की सुनिश्चित तर्क शुद्ध परंपरा है मगर हाथ क्या आया विचार से हाथ कुछ आता ही नहीं पांच हजार साल या पचास हजार साल विचार तो कोरे शब्दों का जमाव है ध्यान से रूपांतरण होता है तो पहली तो बात तुमसे कहूंगा निर्मल घोष विचारशील हो यह काफी नहीं युवक हो यह भी काफी नहीं क्योंकि युवावस्था में खून तो यूं ही खोल उठता है इसके लिए कुछ खास कारणों की जरूरत नहीं होती कारण हो तो ठीक कारण न हो तो ठीक युवावस्था में खून तो खोलता है जैसे वर्षा में वर्षा होती है सर्दी में सर्दी होती है गर्मी में गर्मी होती है युवावस्था में खून खोलता है बुढ़ापे में खून सर्द होकर जम जाता है बर्फ की चट्टान की तरह न तो बूढ़े आदमी का को कोई गौरव है अगर बूढ़ा आदमी कहे कि अब मैं शांत हो गया शीतल हो गया तो ये शीतल था और ये शांति कुछ मूल्य नहीं रखती ये तो सिर्फ पतझड़ का लक्षण है ये तो मौत करीब आने लगी उसकी पग ध्वनिया और ऐसे ही जवान आदमी का खून खोल जाए तो कुछ खूबी मत समझना ये तो बहाने ही तलाश करता करता है ये तो खोलना ही चाहता है जवानी के मौसम में खून का खोलना बिल्कुल स्वाभाविक है कारण कुछ भी हो सकता है कारण का मूल्य नहीं अगर कारण न होगा तो तुम कारण ईजाद कर लोगे खून तो खोलेगा लेकिन अब अकेले तुम्हारे खून के खोलने से क्या होगा सिर्फ तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी थोड़ी बेचैनी होगी बहुत ही समझदारी का काम किया थोड़ी चाय डाल लेना तो चाय भी खोल जाएगी जवानी का थोड़ा मजा आ जाएगा और क्या होगा सक्कर तो मिलती नहीं नहीं तो मैं कहता थोड़ी शक्कर डाल देना बिने शक्कर की ही चाय पी लेना खून खोल रहा है ईंधन का काम ले लो ईंधन भी मुश्किल हो गया है गैस मिलती नहीं कोयला मिलता नहीं केरोसिन मिलता नहीं अच्छा है कि कम से कम तुम्हारा खून तो खोलता है इस पर तो कितनी चाहत हो इसके पहले कि ठंडा हो जाए जब ठंडा होने लगे तब कुल्फी जमा लें। ठंडा भी होगा इसको बहुत कीमत मत दो लेकिन हर जवान को यह वहम होता है जैसे हर बच्चे को तितलियां पकड़ने का नशा चाहता है जैसे तितलियां पकड़ लेगा तो कुछ हो जाएगा से तितिया में पकड़ लेगा तो कुछ मिल जाएगा कंका पत्थर बीन लेता है रंगीन पत्थर जैसे हीरे जवाहरात हो, गुडियों का विवाह रचाता है वह सब ठीक है वो बचपने के लक्षण है ऐसे ही जवानी में खून खोलता है हर छोटी मोटी चीज पर जवान मरने मारने को तत्पर हो जाता उसको मरने मारने के लिए कोई भी बहाना चाहिए राजनीति हो धर्म हो देश हो जाति हो कोई भी बहाना मिल जाए वो मरने मारने को राज चाहिए और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं जिनको तुम बड़े बड़े लोग रह, कहते हो उनके साथ भी यही मामला है अभी भी विवेकानंद का एक वक्तव्य पढ़ रहा था कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा उसे उठा के समुद्र में फेंक दूंगा यह भाषा यह ढंग एक मतान हिंदू का हो सकता है ये शब्द आक्रमक सांप्रदायिकता के लक्षण न तो संस्कृति के न संतत्व के और किसी को समुद्र में फेंक दोगे इससे क्या होगा अगर वह आदमी होशियार हुआ तो पूरे समुद्र को हिंदू धर्म के खिलाफ खड़ा कर देगा <laughs> और मुसलमान भी इसी के लिए तैयार हैं और ईसाई भी इसी के लिए तैयार हैं। जमीन पर तो किसी को रहने दोगे कि सभी को समुद्र में फेंक देगा क्योंकि जैन हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं हजारों साल से विवेकानंद ने क्या किया कितने जैन समुद्र में फेंके और बौद्ध हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं ढाई हजार साल से कितने बौद्धों को विवेकानंद ने समुद्र में फेंका और मुसलमान और ईसाई और नालूम कितने वर्ग है नास्तिकों के और कुछ नए नहीं, नहीं चार से लेकर काल मार्क्स तक कितनों को विवेकानंद समुद्र में फेंक दिया मगर जवानी में उत्तेजक बातें कहने का मजा होता है एक तरह का पागलपन है जवानी एक तरह की मूर्खता है जवानी जवान मूर्ख न मूर्खता न करे तो आश्चर्य उससे कुछ न कुछ मूर्खता होगी विचार अकेला नपुंसक और जवानी अकेली अंधी इन दोनों को राह पर लगाने के लिए सिवाय ध्यान के कोई मार्ग नहीं निर्मल घोष ध्यान तुम्हारे विचार को प्राण देगा और तुम्हारी जवानी को समझ देगा तो पहला तो काम करो कि ध्यान में उतरो ताकि ठीक ठीक समस्याओं को देख सको समस्याएं निश्चित है मगर तुमने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न में ही जाहिर है कि तुम्हें समस्याएं बस दिखाई नहीं पड़ रही जैसे तुम कहते हो मैं एक विचारशील युवक हूं यह भी अहंकार की भाषा है अभी क्या खाक विचार किया होगा और अभी से तुम्हें विचारशील होने की भ्रांति चढ़ गई सुकरात तो अपने अंतिम जीवन के क्षणों में कहता है मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता यह है विचारशीलता अगर विचारशीलता ही कहना हो तो ये सुकरात है विचारशील यह है दृष्टा जीवन भर के चिंतन मनन के बाद यह उदघोषणा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं जीवन रहस्य इतना बड़ा कि कहां है कि कहा कौन जान पाया उपनिषित कहते हैं जो कहे मैं जानता हूं जानना कि नहीं जानता जो कहे कि मैं नहीं जानता हूं शायद जानता हो उपनिषि यह भी कहते हैं कि अज्ञानी तो अंधकार में भटक ही जाते हैं मगर ज्ञानी महा अंधकार में भटक जाते हैं इस भ्रांति को उतारो यह तो पहला कर्तव्य तुम्हारा अपने प्रति और इसके पहले कि तुम दूसरों के प्रति कोई कर्तव्य करने जाओ इसके पहले कि तुम देश की सेवा करने में लग जाओ थोड़ी अपनी सेवा कर लो नहीं तो अक्सर यह होता है कि जिनके दिए खुद ही नहीं जले वो दूसरों के दिए जलाने निकल पड़ते कैसे जलाएंगे खुद की ज्योति तो हो तो ज्योति बांटी जा सकती खुद की ज्योति ना हो तो फिर क्रोध आता है कि दूसरा दिया जलता क्यों नहीं नाराजगी पैदा होती खून खोल खोल जाता है फिर जरा जरा सी बातों में खून खोल जाता है और मजबूरी समझ में नहीं आती कि बात असली यह है कि तुम्हारे भीतर की ही ज्योति अभी नहीं है और तुम दूसरे दिए में ज्योति में चले हो बिचारा दूसरा दिया करे भी तो क्या करे उसका कसूर कहा है पहले तो ये अहंकार छोड़ो क्या तुमने अभी विचार किया है जो तुमने प्रश्न पूछा है वो खुद बहुत विचारशीलता प्रकट नहीं करता है मैं उसको एक एक अंग चर्चा करूंगा तो तुम्हारे ख्याल में आ जाए। तुम कहते हो मैं एक विचारशील युवक हूं जिसे अपने देश के मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं इससे ही जाहिर होता है कि तुम्हें देश के अतीत का कुछ बोध नहीं मौजूदा हालात मुझे पसंद नहीं इसका अर्थ यह हुआ कि पहले हालात बेहतर थे इसका अर्थ यह हुआ कि पहले सब ठीक था सतयुक्त था स्वर्णयुक्त था अब सब विकृत हो गया मौजूदा हालात पसंद नहीं विचार विचारशीलता हुई ये तो इस देश का चौथे से चौथा पंडित रोज बकरा है यही कि मौजूदा हालात पसंद नहीं और क्या तुम्हें पता है मौजूदा हालात कभी भी पसंद थे किसी को चीन में छह हजार साल पुराना आदमी की चमड़ी पर लिखा हुआ एक वक्तव्य मिला है जिसमें ये शब्द कि मुझे देश के मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं 6000 साल पहले बेबीलोन में करीब करीब इतनी ही पुरानी एक ईट मिली जिस पे वक्तव्य है वक्तव्य ऐसा है, वक्तव है कि तुम पढ़ो तो लगे आज सुबह सुबह ही पूना हेराल्ड का संपाद की मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं विद्यार्थी गुरुओं की नहीं सुनते अनुशासन भ्रष्ट हो गया 6000 साल पुराना पत्थर बच्चे मां बाप की नहीं सुनते परिवार की आधारशिला टूट गई प्रेम पुरोहित हो गया है संसार से घृण और वह मनुष्य का राज्य छह हजार साल पहले भी यही बात आज भी यही बात हालात कब अच्छे थे सभी शास्त्र कहते हैं पहले अच्छे थे मगर ये पहले कब था ही ये पहले कभी भी नहीं था पहले हालात और भी बुरे थे राम के समय को तुम रामराज्य कहते हो हालात आज से भी बुरे थे कभी भूल के रामराज्य फिर मत ले आना एक बार जो भूल हो गई हो गई अब दोबारा मत करना राम के राज्य में आदमी बाजारों में गुलाम की तरह बिकते थे कम से कम आज आदमी बाजार में गुलामों की तरह तो नहीं दिखता और जब आदमी गुलामों की तरह बिकते रहे होंगे तो दरिद्रता निश्चित रही होगी नहीं तो कोई बिकेगा कैसे किस लिए बिकेगा दीन और दरिद्र ही बिकते होंगे कोई अमीर तो बाजारों में बिकने ना जाएंगे कोई तांता बिदला डालमियां तो बाजारों में बिकेंगे नहीं स्त्रियां बाजारों में दिखती थी वे स्त्री गरीबों की स्त्रियां ही होंगी उनकी ही बेटियां होंगी कोई सीता तो बाजार में नहीं दिखती थी उसका तो स्वयं होता था क्योंकि बच्ची और बचती थी बाजारों में और हालात निश्चित ही भयंकर रहे होंगे क्योंकि बाजारों में ये बिकती स्त्रियां और लोग आदमी और औरतें दोनों विशेषकर स्त्रियां राजा तो खरीदते ही खरीदते थे धनपति तो खरीदते ही खरीदते थे जिनको तुम ऋषि मुनि कहते हो वो भी खरीदते थे गजब की दुनिया थी ऋषि मुनि भी बाजारों में दिखती हुई स्त्रियों को खरीदते थे अब तो हम भूल ही गए वधू शब्द का असली अर्थ अब तो हम शादी होती नई नई तो वर वधू को आशीर्वाद देने जाते हमको पता ही नहीं कि हम किस आशीर्वाद दे रहे हैं राम के समय में और राम के पहले भी वधू का अर्थ होता था खरीदी गई स्त्री जिसके साथ तुम्हें पत्नी जैसा व्यवहार करने का हक है लेकिन उसके बच्चों को तुम्हारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा पत्नी और वधू में यही फर्क था सभी पत्नियां वधू नहीं थी और सभी वधुएं पत्निया नहीं थी वधु नंबर दो की पत्नी थी जैसे नंबर दो की बही होती ना जिसमें चोरी चपाटी का सब लिखते रहते ऐसी नंबर दो की पत्नी थी वधु ऋषि मुनि भी वधुए रखते थे और तुमको यही भ्रांति है कि ऋषि मुनि गजब के लोग थे कुछ खास गजब के लोग नहीं थे वैसे ऋषि मुनि अभी भी तो मिल जाएंगे। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को कह रही थी कि बेटा तू नौ नौ बजे उठता है अरे ऋषि मुनि की संतान हो ब्रह्महूर्त में उठना चाहिए ऋषि मुनि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे उस बेटा ने कहा नहीं माँ ऋषि तो कभी आठ बजे के पहले नहीं उठते मुझे पता है और मुनि भी कभी 9 बजे के पहले नहीं उठते माने का तू ये कहां की बातें कर रहा है उसने कब मुझे मालूम है ऋषि कपूर 8 बजे उठता है और दादा मुनि अशोक कुमार 9 बजे उठते इन ऋषि मुनियों में और तुम्हारे पुराने ऋषि मुनियों में बहुत फर्क मत पाना तुम कम से कम इनकी बधुएं तो नहीं कम से कम ये बाजार से स्त्रियां तो नहीं खरीद ले आते इतना बुरा आदमी तो आज पाना मुश्किल है जो बाजार से स्त्री खरीद के लाए आज ये बात ही अमानवी मालूम होगी मगर ये जारी थी राम राज्य ने को हक नहीं था वेद पढ़ने का यह तो कल्पना के बाहर थी बात कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा सूद और राम के समय में भारत के विधान का रचियता हो सकता था असंभव खुद राम ने एक शूद्र के कानों में सीसा पिघलवा के भरवा दिया था गरम सीसा, उबलता हुआ सीसा। क्योंकि उसने चोरी से कहीं वेद के मंत्र पढ़े जा रहे थे वो छिपके सुन दिए थे ये उसका पाप था ये उसका अपराध था राम तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम है राम को तुम अवतार कहते हो और महात्मा गांधी राम राज्य को फिर से लाना चाहते थे क्या करना है सूत्रों के कानों में फिर से सीसा पिघलवा के भरवाना उसके कान तो फूट ही गए होंगे शायद मस्तिष्क भी विकृत हो गया होगा उस गरीब पे क्या गुजरी किसी को क्या लेना देना शायद आंखें भी खराब हो गई होंगी क्योंकि ये सब जुड़े कान आंख नाक मस्तिष्क सब जुड़े और दोनों कानों में अगर सीसा उबलता हुआ तुम्हारा खून क्या खाक उबल रहा है निर्मल घोष उबलते हुए सीसे की जरा सोचो, उबलता हुआ सीसा जब कानों में भर दिया गया होगा तो चला गया होगा पर्दों को तोड़कर भीतर मास मज्जा तक को प्रवेश कर गया होगा मस्तिष्क स्नायों तक को जला गया होगा फिर इस गरीब पे क्या गुजरी किसी को क्या लेना देना है? धर्म का कार्य पूर्ण हो गया ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि राम ने धर्म की रक्षा की यह धर्म की रक्षा थी और तुम कहते हो मौजूदा हालत खराब युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं, फिर भी धर्मराज थे और तुम कहते हो मौजूदा हालत खराब है आज किसी जुआरी को धर्मराज कहने की हिम्मत कर सकोगे और जुआरी भी कुछ छोटे मोटे नहीं सब जू पर लगा दिया तक को गांव पे लगा दिया एक तो ये बात ही अशोभन क्योंकि पत्नी कोई संपत्ति नहीं मगर उन दोनों यही धारणा थी स्त्री संपत्ति उसी धारणा के अनुसार आज भी जब बाप अपनी बेटी को विवाह करता है तो इसको कहते हैं कन्यादान क्या गजब कर रहे हो गाय भैंस दान करो तो भी समझना कन्या दान कर रहे हो ये दान स्त्री कोई वस्तु है ये असभ्य शब्द ये असंस्कृत हमारे प्रयोग शब्दों के बंद होने चाहिए अमानवीय है अशिष्ट है असंस्कृत है मगर युधिष्ठिर धर्मराज थे और दांव पर लगा दिया अपनी पत्नी को भी हद का दीवानापन रहा होगा पहुंचे हुए जुआरी रहे होंगे इतना भी होश ना रहा और फिर भी धर्मराज धर्मराज ही बने रहे इसमें कुछ अंतर ना आया इस उनकी प्रतिष्ठा में कोई भेद न पड़ा इससे उनका समादर जारी रहा भीष्म को ब्रह्म ज्ञानी समझा जाता था मगर ब्रह्मज्ञानी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे गुरु द्रोण को ब्रह्मज्ञानी समझा जाता था मगर गुरु द्रोण भी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे अगर कौरव अधार्मिक थे दुष्ट थे तो कम से कम भीष्म में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए थी और बाल ब्रह्मचारी थे इतनी भी हिम्मत नहीं तो खाख ब्रह्मचारी था के कारण गलत लोगों का साथ दे रहे थे और द्रोण तो गुरु थे अर्जुन के भी और अर्जुन को बहुत चाहा भी था लेकिन धन तो कौरवों के पास था पद कौरवों के पास था प्रतिष्ठा कौरवों के पास थी संभावना भी यही थी कि वही जीतेंगे राज्य का था पांडव तो भिखारी हो गए थे इंच भर जमीन भी कौरव देने को राजी नहीं थे और कसूर कुछ कौरवों का हो ऐसा समझना आता नहीं जब तुम्ही दांव पर लगाकर सब हार गए तो मानते किस मुंह से थे मांगने की बात ही गलत थी जब हार गए तो हार गए खुद ही हार गए अब मांगना क्या है लेकिन द्रोण भी अर्जुन के साथ खड़े न हुए खड़े हुए उनके साथ जो गलत थे यही गुरु द्रोण एकलव्य का अंगूठा कटवा के आ गए थे अर्जुन के हित में क्योंकि तब संभावना थी कि अर्जुन सम्राट बनेगा तब इन्होंने एकलव्य को इनकार कर दिया था शिक्षा देने से क्यों क्योंकि सूत्र था और तुम कहते हो मौजूदा हालात बिल्कुल पसंद नहीं निर्मल घोष एकलव्य को मौजूदा हालात उस समय के पसंद पड़े होंगे उस गरीब का कसूर क्या था अगर उसने मांग की थी प्रार्थना की थी कि मुझे भी स्वीकार कर लो शिष्य की भांति मुझे भी सीखने का अवसर दे दे दो लेकिन नहीं सूद्र को कैसे सीखने का अवसर दिया जा सकता है मगर एकलव्य अनूठा युवक रहा होगा अनुठा इसलिए कहता हूं कि उसका खून नहीं खोला खून खोलता तो साधारण युवक दो कोड़ी का। सभी युवकों का खोलता इसमें कुछ खास बात नहीं उसका खून नहीं खोला शांत मन से उसने स्वीकार कर लिया एकांत जंगल में जाके गुरु द्रोण की प्रतिमा बना ली और उसी प्रतिमा के सामने सरसंधान करता रहा उसी के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा अद्भुत युवक था उस गुरु के सामने धनुविद्या का अभ्यास करता रहा जिसने उसे सूद्र के कारण इंकार कर दिया था अपमान ना लिया अहंकार पर चोट तो लगी होगी लेकिन शांति से समता से पी गया धीरे धीरे खबर फैलनी शुरू हो गई कि वो बड़ा निष्णात हो गया है तो गुरु गुरुद्रोण को बेचैनी हुई क्योंकि बेचैनी यह थी कि खबरें आने लगी कि अर्जुन उसके मुकाबले कुछ भी नहीं और अर्जुन पर ही सारा दांव था अगर अर्जुन सम्राट बने और सारे जगत में सबसे बड़ा धनुर्धर बने तो उसी के साथ गुरु गुरुद्रौन की भी प्रतिष्ठा होगी उनका शिष्य उनका शागि ऊंचाई पर पहुंच जाए तो गुरु भी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा उनका सारा का सारा न्यस्त स्वार्थ अर्जुन में था और एकलव्य अगर आगे निकल जाए तो बड़ी बेचैनी की बात थी तो ये बेशर्म आदमी जिसको कि ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है ये गुरुद्रोण जिसने इंकार कर दिया था एकलव्य को शिक्षा देने से ये उससे दक्षिणा लेने पहुंच गया शिक्षा देने से इंकार करने वाला गुरु जिसमें वीक्षा ही ना दी वो दक्षिण लेने पहुंच गया हालात बड़े अजीब रहे होंगे शर्म भी कोई चीज होती है इज्जत भी कोई बात होती आदमी की नाक भी होती ये गुरुद्वान तो बिल्कुल नाक कटे आदमी रहे होंगे किस मुंह से जिसको दुत्कार दिया था उससे जाके दक्षिणा लेने पहुंच गए और फिर भी मैं कहता हूं एकलव्य अद्भुत युवक था दक्षिणा देने को राजी हो गए उस गुरु को जिसने वीख्या ही नहीं दी कभी ये जरा सोचो तो उस गुरु को जिसने दुत्कार दिया था और कहा कि तू शूद्र है हम शूद्र को शिष्य की तरह स्वीकार नहीं कर सकते बड़ा मजा है जिस शूद्र को शिष्य की तरह स्वीकार नहीं कर सकते उस शूद्र की भी दक्षिणा स्वीकार कर सकते हो मगर उसमें षड्यंत्र था चालबाजी थी उसने चरणों पर गिर के कहा आप जो कहें मैं तो गरीब हूँ मेरे पास कुछ है नहीं देने को मगर जो आप कहें जो मेरे पास हो तो मैं देने को राजी हूँ प्राण भी देने को राजी तो क्या मांगा मांगा कि अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट के मुझे देते जाल साजी की भी कोई सीमा होती अमानवीयता की भी कोई सीमा होती कपट की कूटनीत की भी कोई सीमा होती और ये ब्रह्मज्ञानी उस गरीब एक लव से अंगूठा मांग लिया और अद्भुत युवक रहा होगा निर्मल घोष दे दिया उसने अपना अंगूठा तत्म काट के अपना अंगूठा दे दिया जानते हुए कि दाएं हाथ का अंगूठे कट जाने का अर्थ कि मेरी धन और विद्या समाप्त हो गई अब मेरा कोई भविष्य नहीं इस आदमी ने सारा भविष्य ले लिया शिक्षा दी नहीं और दक्षिणा में जो मैंने अपने आप सीखा था उस सब को विनष्ट कर दिया ये अर्जुन के पक्ष में उसका अंगूठा काट लाए थे हालात अच्छे नहीं थे हालात कभी अच्छे नहीं रहे हालात बहुत बुरे थे असल में हालात बहुत बुरे थे इसलिए तो आज बुरे तो आज कैसे बुरे हो जाते आज आया कहां से ये सारे कलों की निष्पत्ति है वो जो बीत गया अतीत उसका ही निचोड़ उससे ही तो पैदा हुआ है हम कहते हैं वृक्ष को उसके फल से जाना जाता है बाप को उसके बेटे से जाना जाता है तुम्हारे वर्तमान से तुम्हारे अतीत का पता चलता हो तो कोई पता चलने का आधार नहीं होता तुम्हारा वर्तमान कह रहा है कि तुम्हारा अतीत बहुत बदतर कह इसलिए पहली तो बात अगर तुम ध्यान में उतरोगे तुम्हें ये दिखाई पड़ेगी कि हालात हमेशा से खराब थे मामला आसान नहीं उथला उथला नहीं बीमारी आज की नहीं संक्रामक है और बहुत गहरी बहुत दूर तक घुस गई है हड्डियों में प्रवेश कर गई है। अगर तुमने ठीक से बीमारी को ना समझा तो तुम ऊपर ही ऊपर पलस्तर करते रहना पुलटिस बांधते रहना अब कैंसर कोई पुलटिस बांधने से ठीक होने वाले नहीं कैंसर का इलाज करने के पहले यह तो जानना जरूरी है कि ये कैंसर है चिकित्सा के पहले निदान जरूरी है और ध्यान के बिना कोई निदान नहीं तुम्हारा ये कहना कि आज के हालात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारी पसंदगी और नापसंदगी का सवाल नहीं क्योंकि बहुतों को पसंद है। अगर पसंदगी नापसंदगी से तय होना है तब तो मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिनके भी स्वार्थ नेतृत्व है इसी मौजूदा स्थिति इस में उनको तो पसंद है पंडित को पुरोहित को राजनेता को धनपति को उनको तो पसंद है बिल्कुल पसंद है। बहुत रास आ रहे हैं तुमको पसंद नहीं है लेकिन तुम्हारी नापसंदगी निर्णायक नहीं हो सकती सवाल तो इसका है कि सच में पसंद पसंदगी नापसंदगी को छोड़कर हालात क्या है निष्पक्ष होकर देखना पड़ेगा निष्पक्ष होकर देखोगे तो ही निदान कर सकोगे थोड़ी सवाल है कि डॉक्टर को तुम्हारी बीमारी पसंद नहीं या तुम्हारी बीमारी पसंद है सवाल ये है कि तुम्हारी बीमारी तुम्हें खा रही डॉक्टर को पसंद हो कि ना पसंद हो यह सवाल नहीं तुम्हारी बीमारीघातक है प्राणलेवा है इसको निष्पक्ष भाव से देखना होगा तुम कहते हो यह अंधविश्वासों तथा अनुषी विचारों से दबा हुआ हमारा भारत बिल्कुल नरक बन गया इसलिए मैंने ध्यान की शर्त पहले लगाना चाहिए जब तक ये तुम्हारा ख्याल है हमारा भारत तब तक तुम उसी बीमारी के अंग हो तुम उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते दुनिया सिकुड़ के बहुत छोटी हो गई अब ये मेरा तेरा नहीं चलेगा अब ये मेरा तेरा मूर्खतापूर्ण है ये बैलगाड़ी का जमाना नहीं है जमीन इतनी छोटी हो गई है न्यूयॉर्क में चाय पियो लंदन में सुबह का भोजन लो और सांझ को पूना में आके अपच जेलो इतने करीब हो गई इस छोटी दुनिया में हमारा भारत फिर हमारी की सीमाएं कहां बनाओगे फिर महाराष्ट्र को लगता हमारा महाराष्ट्र और ये देश तो हमारा गजब का है यहां राष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं था छोटे डब्बे के भीतर बड़ा डब्बा राष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र क्या क्या लोग हैं कैसे कैसे लोग हैं तो फिर इसको भी कहां तोड़ोगे किस जगह जाके सीमा बनाओगे टुकड़े टुकड़े होते जाते विज्ञान ने दुनिया को अब एक कर दी अब ये मेरा भारत जब तक रहेगा तब तक बीमारी नहीं मिट सकती क्योंकि भारत तुम्हारा है तो अमेरिका क्यों परेशान हो तुम्हारी गरीबी को दूर करने के लिए अमेरिका अपने वैभव में थोड़ी सी छीणता क्यों करे किस लिए करे और मजा यह है कि लाख अपने धन में कमी करे तुम्हारी दीनता को दूर करने के लिए तो भी तुम दुश्मन रहोगे तो भी तुम्हारी ईर्षा की आग जलती रहेगी अमेरिका के संबंध में सारी दुनिया में जो ईर्षा है वो उसके वैभव के कारण और मजा ये कि अमरीका जितनी सहायता करता है दुनिया की गरीबों की उतना और कोई नहीं करता है चिंतक बड़े हैरान हैं कि हम सेवा करते हैं दूध भेजे दवाइया भेजे कपड़े भेजे कंबल भेजे अकाल पड़े तो सामान भेजे भूकंप पाए तो सामान भेजे और ऐसा ही नहीं कि अपने वालों को अगर रूस को भी जरूरत पड़ती गेहूं की तो अमेरिका देता है सबको हम सहायता दे और फिर भी हम सबके दुश्मन किसी के मन में अमेरिका के प्रति सद्भाव नहीं किसी के मन में अमेरिका के जो अपने को दोस्त मानते उनके मन में भी सद्भाव नहीं असल में समृद्धि के प्रति इतनी ईर्षा होती है इतनी जलन होती और जितना दीनहीन होता है व्यक्ति उतनी ही ईर्षा से उबलता होता है उसको तुम कितना ही दो वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा अमेरिका को कोई क्षमा नहीं कर रहा है कोई क्षमा कर नहीं सकता है तो अमरीका किस लिए परेशान हो सहायता दे और गालियां खाए जगह जगह सहाता पहुंचाए और जगह जगह उसके झंडे जलाए जाए और उसकी एम्बेसियों में आग लगाई जाए प्रयोजन क्या है फिर ये मेरे तेरे का भाव अब जाना चाहिए विज्ञान ने दुनिया को उस जगह ला के खड़ा कर दिया है, जहाँ हम चाहें तो पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते मगर पृथ्वी तब तक स्वर्ग नहीं बन सकती जब तक हम पृथ्वी के एक होने की घोषणा नहीं करते और हमारे भीतर इतने बटा हैं। हिंदू को फिक्र है हिंदू की मुसलमान मरता हो तो मरे हिंदू को क्या करना है मुसलमान को फिक्र है मुसलमान की हिंदू मरता हो मरे मुसलमान को क्या करना है और बात इतने पे ही नहीं रोकती अगर सूद्र मरता है तो मरे ब्राह्मण को क्या करना है टुकड़े में टुकड़े बढ़ते चले जाते हैं ऐसे तो हल नहीं हो सकता है इस विराट समस्या को हल करने का एक ही उपाय है कि पृथ्वी पर कोई राष्ट्र न रह जाए क्योंकि हमारी 70 प्रतिशत ऊर्जा एक दूसरे से रक्षा करने में लग रही है जबकि रक्षा की कोई जरूरत ही नहीं प्रयोजन क्या है सत्तर प्रतिशत शक्ति हमारी युद्ध में व्यय हो रही है जबकि युद्ध बिल्कुल ही व्यर्थ है उसकी कोई जरूरत ही नहीं लेकिन राजनेता कैसे जिएगा अगर सीमाएं न हो तो राजनेता गया अगर युद्ध न हो तो सेनापतियों का और सेनाओं का क्या हो और अगर युद्ध न हो तो सैन्य विशेषज्ञों का और बम बनाने वाले कारखानों का और हथियार ढालने वाले धनपतियों का क्या हो नोबल प्राइज मिलती है आज प्रत्येक नोबेल प्राइज के साथ कोई 20 लाख रुपया होता है करीब और हर क्षेत्र में नोबल प्राइज दी जाती प्रति वर्ष लेकिन जिस आदमी ने नोबल प्राइज शुरुआत की वह आदमी बम बनाने वाला इस दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति था उसने सारा धन इकट्ठा किया बम बनाने से पहला महायुद्ध नोबल के ही बमों से लड़ा गया लाखों लोग मरे उसके ही बमों से और आज नोबल पुरस्कार शांति के लिए दिया जाता है गजब की दुनिया मजेदार लोग धन आया है सब हिंसा से खून से लहु लुहान न लेने वालों को संकोच है ना दिल्ली वालों को कोई संकोच है ये जो करोड़ रूपए प्रति वर्ष नोबेल प्राइज में मिलते हैं वो आदमी इतना धन इकट्ठा करके छोड़ गया ये सिर्फ ब्याज से ही नोबल प्राइज दी जा रही उसके मूलधन से तो उसको कोई हानि पहुंचती ही नहीं मूलधन तो जमा है ये मूलधन आया है संगीनों से बमों से हिंसक अस्त्रों से शस्त्रों से मूलधन तो जमा है अनंत काल तक उस मूलधन से सिर्फ ब्याज से ये नोबल प्राइज दी जाती रहेगी करोड़ों रुपए की नोबल प्राइज हर साल बांट दी जाएगी साहित्य में शांति के लिए स्वमनुष्य के लिए सेवा के लिए हर चीज के लिए नोबेल प्राइज और कोई ये फिक्र नहीं पड़ता कि ये पैसा आया कहा से और यू नहीं है कि नोबल प्राइज की घोषणा करने के बाद नोबल ने कोई अपने कारखाने बंद कर दिए थे नोबल के कारखाने भी जारी रहे शांति पुरस्कार भी बटने लगा और कारखाने भी जारी रहे युद्ध का सामान भी बनता रहा और शांति का पुरस्कार भी बढ़ता रहा यहां बड़े निहित स्वार्थ हैं, सीमाओं में सारे स्वार्थ बंधे हुए हैं और बड़ी हैरानी की बात यह कि सीमाओं की जरूरत क्या है क्या जमीन बिना सीमाओं के नहीं हो सकती जमीन तो यूं भी कोई सीमाएं नहीं सब सीमाएं नक्शों में क्या फर्क पड़ता है कि एक जिला हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में उस जिले के लोग खुश रहे कहीं भी रहे भारत में रहें कि पाकिस्तान में रहें क्या फर्क पड़ता है मगर इंच इंच के लिए उपद्रव है इसको किसी की चिंता किसी को इसकी चिंता नहीं है कि आदमी सुख से रहे आनंद से रहे इसकी फिक्र कि किसकी सीमा के भीतर और इस पर सत्तर प्रतिशत ऊर्जा वह हो रही है तो पहली तो बात तुम ये भाषा छोड़ो हमारा भारत भारत और चीन और जापान या तो सब हमारे या कोई भी हमारा नहीं ये सारी पृथ्वी हमारी है यह उदघोषणा होनी चाहिए मैं राष्ट्रों के विरोध में मैं राष्ट्रीयता के विरोध में हूं मैं एक अंतरराष्ट्रीय समाज चाहता हूं तो वो जो 70 प्रतिशत हर देश खराब कर रहा है युद्ध के लिए और वो भी खराब होने की बड़ी अजीब हालत है तुम्हारा पड़ोसी दंड बैठक लगा रहा है तुमने देख लिया खिड़की में वो तो दंड बैठक लगा रहा है तुमको घबराहट फैली तुम्हारी पत्नी ने कहा क्या कर रहा है मुन्ना के बाप पड़ोसी दंड बैठक लगा रहा तुम भी दंड बैठक लगाओ अरे दूध जलेबी खाओ लस्सी पियो अभी बूंदी तैयार करती हूं ये कमबक पड़ोसी कुछ खतरनाक इरादा रखता है इसके इरादे नेक नहीं सो तुम भी दंड बैठक लगाने लगे पड़ोसी ने देखा कह रहे मुन्ना के बाद भी दंड बैठक लगा रहे मामला कुछ गड़बड़ है पड़ोसी ने देखा कि लस्सी पी रहे लाला लस्सी पी रहे पड़ोसी के प्राण संकट में पड़े उसको भी बुंदी बनवानी पड़ी बुंद में समुद्र समान फिर उसको बूंदी ही बूंदी दिखाई पड़े जहां देखा वही मोतीचूर के लड्डू अब चला गाँव पैंच एक दूसरे पे नजर रखने लगे और एक दूसरे पे नजर रखेंगे ये भी एक दूसरे को समझ ना आए कि दूसरे नजर रखता छिप छिप के देखता जब मैं लस्सी पीता हूँ छिप छिप के देखता है दूसरा देखता है कि जब भी मेरे घर में बूंदी बनती छप्पर पे के देखता है जासूसी कर रहा है जरूर इसके इरादे बुरे बस अब छोड़ो, अब सब काम धाम व्यर्थ अब तो सारा काम एक मारो जितने दंड बैठक लगा सकते हो और जितनी बूंदी पचा सको पचाओ इसके पहले की खतरा हो जाए यही हो रहा है एक देश दूसरे देश पे नजर रखता है पाकिस्तान ने अमेरिका से इतने शस्त्र ले लिए बस भारत में तहलका का शोरगुरश की पाकिस्तान तैयारी कर रहा है कि इसके सिपाही दंड बैठक मार रहे हैं किसके फौजी सीमाओं पर संगीने लेके टहल रहे हैं अल्लाह अकबर बोल रहे हैं और वो भी बेचारे क्या करें ना बोले तो देखते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है लोग बुझाएं फड़का रहे हैं बम बम भोले की आवाज लगा रहे हैं तो कुछ खतरा है तो हिंदुस्तान तत्क्षण दंडवत करता है रूस की, की जल्दी से अस्त्र शस्त्र भेजो इधर पाकिस्तान को खबर लगती है रूस से अस्त्र आ रहे मामला खतरा है अमेरिका की चरणों पर तो गिरो तो ये पागलपन जारी है छोटे मोटे देश भी जैसे नेपाल उसको फिकल लगी क्योंकि सिक्किम को भारत पी गया कहीं ऐसा नेपाल को न पी जाए तो वो चीन की खुशामन में लगा रहता है और बड़े देशों को भी ये छोटे देश धंधे का उपाय इन्हीं को एक दूसरे के प्रति संकेत रखो तो अस्त्र शस्त्र बिकते नहीं तो अस्त्र शस्त्र कैसे बिके उनका सारा का सारा उद्योग गिर जाए सारा अर्थशास्त्र अस्त्र शस्त्रों पर टिका हुआ है अर्थशास्त्र क्या है अनर्थशास्त्र ये जब तक हमारा और तुम्हारे का भाव न जाएगा तब तक, तक हम इस पृथ्वी को मूर्ताओं से मुक्त नहीं कर सकते इसलिए तुम ये तो ख्याल छोड़ी दो हमारा भारत ये भी दम्ब है व्यर्थ का दम्भ है दो कोड़ी की बात क्या हमारा मगर मूर्ताएं ऐसी ही होती मूर्ताए दिखाई नहीं पड़ती इसलिए मैंने कहा सिर्फ विचार से काम न चलेगा ध्यान की आंख चाहिए तो मूर्खता दिखाई पड़ेगी क्या क्या बातें होती एक वक्त तक देखा आज सुबह दफ्तरबान ने एक वक्तव्य दिया मेरे खिलाफ कि ये छत्रपति शिवाजी की भूमि अब छत्रपति शिवाजी से मुझे क्या लेना देना और छत्रपति शिवाजी कौन सी खास बात है कोई भी छाता लगा लो छत्रपति हो जाए छाते ही छाते मिल रहे हैं अभी तो बरसात खत्म हुई ले लो सस्ते मिल रहे हैं छत्रपति छत्रपति होने से क्या होता सिवाजी की भूमि जैसे कोई भारी बात हो गई छत्रपति शिवाजी का होना मगर बस इस तरह के अहंकार छत्रपति शिवाजी की भूमि दत्ताबान ने कहा और उन्होंने अपने लिए कहा कि मेरे जैसे सिंह इस भूमि में अभी मौजूद सिंह की छाती वाले लोग मौजूद हैं मैं आचार्य रजनीश को चुनौती देता हूँ वाद विवाद की मैंने तो दत्तावाल को कभी देखा नहीं लेकिन दर्शन से मैंने पूछा था कोई पांच सात दस वर्ष हो गए तब वो दत्तावाल को सुन के आई थी तो मैंने पूछा कि कैसे लगे तो उसने कहा बैठे रहें तो बिल्कुल ठीक खड़े हो जाए तो सब गड़बड़ तो बात क्या तो वो कहने लगी कि छाती तो बड़ी है मगर पैर बहुत छोटे बैठे रहें सो ठीक खड़े होते से सब गड़बड़ हो जाता वो लिख रहे हैं कि सिंह जैसी छाती वाले वो तो ठीक मगर पैरों का भी तो ख्याल करो और सिंह की छाती तो बड़ी खूबी की बात है कोई भी एरे गुखरे सिंह की सभी की छाती होती है उसमें क्या बात है सर्कस के सिंहों की भी होती जंगली सिंहों की भी होती इसमें कौन सी खास बात आदमी हो के और सिंहो से अपनी तुलना कर रहे हैं पतन है और कुछ भी नहीं तो किसी लाइन्स क्लब में भर्ती हो जाओ और क्या करें इसमें इतना सोगल मचाने की क्या जरूरत है और सत्य का निर्णय कोई वाद विवाद से होता है सत्य का अनुभव होता है कोई बात विवाद तो होता नहीं सत्य का कोई शास्त्रार्थ तो होता नहीं मुझसे बात विवाद करके क्या निर्णय होगा मैंने सत्य जान तुमने अगर सत्य जाना हो तो सौभाग्य की बात है अब बात विवाद क्या करना और अगर तुमने सत्य न जाना हो तो विवाद तुम जान सकोगे फिर उसके लिए तो सत्य चाहिए बाद से हल नहीं होगी बात बात विवाद तुम क्या खाक करोगे लेकिन उनको बेचैनी क्या हो गई क्योंकि मैंने विवेकानंद की कुछ आलोचना कर दी बस उससे उनको बेचनी हो गई कहा कि विवेकानंद तो मेरे प्राण जिसके भी प्राण किसी और में होते उसके पास अपने प्राण नहीं होते ये ख्याल रखते विवेकानंद है प्राण वो तुम मर चुके कभी सो तुम लाश ढो रहे हो प्राण दूसरे ने तो तुम में क्या है फिर तुम फिर पिंज रही हो प्राण तो विवेकानंद में और वो तो बेचारे गए अर्चन क्या आ जाती इस तरह के लोगों को विवेकानंद की आलोचना हो गई तो उनका अतीत गौरव भारत का गौरव छत्रपति शिवाजी की भूमि सबको चोट लग गई एकदम जब तक तुम्हारा ये हमारा भारत ऐसा भाव बना रहेगा तब तक तुम कभी भी अंधविश्वासों और दकिया विचारों से न तो खुद को मुक्त कर पाओगे न किसी और को मुक्त कर पाओगे दकिया विचार यही तो है उसकी जड़ यही तो है हमारा फिर गलत हो भी तो अपना अपना है अरे अपनी माँ अगर कुरूप भी हो तो कोई कुरूप थोड़ी कहता अपना बाप अगर गधा भी हो तो कोई गधा थोड़ी कहता ऐसे वक्त पड़ जाए तो लोग गधे को बाप भला कह दे मगर कितने वक्त पड़ जाए अपने बाप को गधा थोड़ी कहते मगर तुम कहो या ना कहो इससे क्या फर्क पड़ता है ध्यान की आंख चाहिए कि तुम देख सको अपने और पराये का सवाल नहीं है सही सही है चाहे पराया हो और गलत गलत है चाहे अपना हो मैं एक घर में कोई पांच सात साल मेहमान था जब विद्यार्थी था तो उस घर में रहा उनका झगड़ा पड़ोसी से हो गया थोड़े डरे जैनी आदमी थे जितने डर्पों के सभी अहिंसा को परम धर्म मानते डरपों के लिए सुरक्षा है अहिंसा परम धर्म, इससे एक लाभ ये रहता है भाई हिंसा वगैरह नहीं मतलब ये है कि हम तो कर ही नहीं सकते हिंसा तुम भी मत करना क्योंकि अहिंसा परम परमोधर्म धर्म धर्म का पालन करो हम भी करें तुम भी करो जेनी जैनिक थोड़े घबराए पड़ोसी से झगड़ा हो गया मैं उनके घर में रहता था तो मुझसे बोले कि कुछ करना पड़ेगा मैंने कहा मैं तो पड़ोसी के साथ उन्होंने तो क्या कह रहे <laughs> कहते क्या हो <laughs> अरे रहते हमारे साथ हो रहते हमारे घर में हो पड़ोसी के साथ दोगे मैंने कहा बात उसकी सही है मैं तो जिसकी बात सही उसके साथ हूं घर की फिक्र करूं कि बात की फिक्र करो। उन्होंने तो मुझे ऐसा देखा जैसे मुझे पहली दफा देखा हो थोड़ी देर कभी तो कुछ चुपी बैठे रहे गुम सुम हो गए कहने लगी तो मैंने कभी सोचे नहीं था कल्पना में कि तुम अपने वाले हो होकर धोखा देना तो अपने वाले होने उनका सवाल नहीं है तुम्हारी बात ही गलत है मैं साथ देने वाला नहीं हूं अगर मारपीट की नौ बताई तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा और मैं कोई अहिंसा परम धर्म मानता भी नहीं। और नुमने बात उठा दी तो ठीक है अभी पड़ोसी ने पूछा नहीं मुझसे मगर मैं बता दूंगा उसको कि मैं तुम्हारे साथ हूं वो कहने लगी कि यह तो मेरी सोच विचार में नहीं आता मैंने को फिर सोचो बिचारो दिन दो दिन का वक्त निकाल लो तुम सोचो बिचारो तुम्हारी बात गलत है वो मैं समझाने को तुम्हें राजी हूं लेकिन अगर तुम अपनी गलत बात पर ही जिद करने हो, तो मैं पड़ोसी के साथ हूँ फिर चाहे ये घर रहेगी जाए फिर जरूरी थोड़ी कि घर जाए क्योंकि जो जीतेगा वो रहेगा घर में वो तो क्या कहने लगे इसका मतलब कि मुझे घर से जाना पड़ेगा जिस, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर मैं और पड़ोसी दोनों मिलकर जीत गए तो मैं भी रहूंगा और पड़ोसी भी इसी में रहेगा। तुम समझो। क्योंकि रहे मजाक का मामला नहीं, तुम मजाक समझ रहे हैं। मैं मजाक की बात में कर ही नहीं रहा हूँ मैं मजाक की बात करते नहीं मैं तो हर बात गंभीर करता हूँ और वक्त आएगा तो पता चल जायेगा तुम ये देख कर उन्होंने फिर वक्त आने नहीं दिया उन्होंने पड़ोसी समझौती कर लिया कि झगड़ा से का मामला है अपने घर में अपनी दुश्मनी करने वाला मौजूद हो मगर उस दिन से वो मुझसे संकित हो गए फिर मुझसे खुल के बात न करें कुछ कटे कटे रहे मैंने कहा तुम्हारी मर्जी मगर गलत तुम थे ये अगर तुम समझ लो तो तुम मुझे मेरे प्रति धन्यवाद अनुभव करोगे झगड़ा भी बच गया पिटे कुटे भी नहीं बात भी समाप्त हो गई और मैंने ही समाप्त करवाया अगर तुम समझो दोनों तो दोनों को अनुग्रहित होना चाहिए अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो सोचो झगड़ा होने वाला था सत्य के साथ खड़े होना सीखो सत्य अपना ऊपर आया नहीं होता न हिंदू होता ना मुसलमान होता ना जैन न ईसाई सत्य तो सत्य है उसका कोई विश्लेषण नहीं होता और सत्य का कोई विवाद भी नहीं होता एक दृष्टि होती देखने की एक आंख होती अंधविश्वास जरूर भरे हुए लेकिन सभी विश्वास अंधे होते अंधविश्वास शब्द से इस भ्रांति में मत पड़ जाना कि कुछ विश्वास ऐसे भी होते जो अंधे नहीं होते अंधविश्वास शब्द से ये भ्रांति पैदा होती विश्वास मात्र अंधे होते विश्वास का अर्थ क्या होता है जो नहीं जाना उसे मानना यही तो अंधापन है जिसे जाना उसे मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती जिसको जाना जाना जिसको नहीं जाना उसी को मानना पड़ता है सूरज उगता है क्या तुम सोचते दुनिया बटी हुई है उन लोगों में कि कुछ लोग सूरज को मानते हैं कि उगता कुछ लोग मानते हैं कि नहीं उगता दुनिया में कोई बटाव नहीं कोई झगड़ा नहीं कोई संप्रदाय नहीं कि सूरज को मानने वाले लोग ये सूरज को न मानने वाले लोग वृक्ष हरे हैं इसमें कोई झगड़ा नहीं लेकिन ईश्वर है या नहीं इसमें झगड़ा है जिस चीज में भी झगड़ा हो समझ लेना कि उसमें मान्यता काम कर रही है जानना काम नहीं कर रहा है झगड़ा ही इस बात का सबूत है कि अभी विवाद हो सकता है क्योंकि मामला धुंधला है अंधविश्वास से ऐसा मत समझना कि कुछ ऐसे भी विश्वास होते हैं जो आंख वाले होते कोई विश्वास आंख वाला नहीं होता सब विश्वास अंधे होते राम में विश्वास करो कि कृष्ण में कि बुद्ध में कि मोहम्मद में कि जीसस में कुछ फर्क नहीं पड़ता विश्वास किया कि तुम अंधे हुए अब ये दत्ताबाल विवेकानंद में विश्वास करते ये अंधापन है अपनी अनुभूति होनी चाहिए मैं अपने बल से कुछ कह रहा हूं किसी विवेकानंद किसी रामकृष्ण किसी रमन किसी कृष्ण किसी बुद्ध किसी महावीर की गवाही की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है मैं जो कह रहा हूं वो मेरा अनुभव है किसी को रुच जाए रुच जाए रुच जाए तो प्रयोग करना पड़ेगा विश्वास नहीं इसलिए मेरा जो सन्यासी है वो कोई मेरा अनुयायी नहीं है इस बात को स्मरण रखना मेरा सन्यासी तो सिर्फ मेरे साथ प्रयोग करने को राजी हुआ है मेरा सन्यासी तो वैज्ञानिक है विज्ञान में एक शब्द है परिकल्पना हाइपोथेसिस। वो शब्द प्यारा है उसका मतलब विश्वास नहीं होता उसका मतलब होता है काम चलाओ स्वीकार खोज के लिए खोज के लिए मान लेते हैं कि दो दो चार होते हैं अब खोज करेंगे मान लिया कि दो दो चार होते सिर्फ खोज के लिए अंगीकार कर लिया कि चलो इस परिकल्पना को मानकर चलते हैं कि दो दो चार होते हैं खोज करेंगे कि यह परिकल्पना सही है या नहीं निर्णय तो प्रयोग से होगा जैसे विज्ञान में निर्णय प्रयोग से होता है वैसे धर्म में निर्णय योग से होता है प्रयोग अर्थात बाहर का योग योग अर्थात भीतर का प्रयोग विज्ञान में जैसे परीक्षण होता है वैसे धर्म में भी परीक्षण होता है विज्ञान अनुभव निर्भर होता है धर्म अनुभूति निर्भर होता है मेरे प्राण किसी में भी नहीं अब दत्त बाल कहते हैं कि वो मुझसे विवाद करना चाहते हैं चुनौती देना चाहते हैं। निष्प्राण आदमियों से मैं क्या विवाद करूं? अपने प्राण होने चाहिए